प्रश्नोत्तर दीप माला सन्यास जिज्ञासा कृपया सन्यास धर्म के विषय में विस्तार से बताएं समाधान सन्यास धर्म का विस्तार से वर्णन सन्यासी का ही विषय है यह सार्वजनिक रूप से प्रकट करने का विषय नहीं है परंतु तो सामान्य रूप से शास्त्र जितना कहता है उतना समझना चाहिए हम तो पढ़ाते समय हमेशा कहते हैं न पढ़ने के लिए संन्यास लेने की कोई जरूरत है न आश्रम बनाने के लिए और न ही प्रवचन करने के लिए पैसा कमाने के लिए भी संन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है यह सब बिना संन्यास के भी हो सकता है शास्त्र कहता है केवल मोक्षार्थी के लिए ही संन्यास की विधि है सर्व परिग्रह के परित्याग को ही संन्यास कहते हैं इस लोक का ही परिग्रह नहीं बल्कि कर्म और उपासना के द्वारा प्राप्त होने वाले जितने भी लोक हैं अर्थात अभ्युदय की जो चरम सीमा है वहाँ तक की वासना का परित्याग संन्यासी के द्वारा होना चाहिए पुत्रैषा याच वित्तना याष्च लोकना या व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरंती वेदारण्य उपनिषद विविदिशा संन्यास में दो बातें विचारनी हैं अहम् और मम व्यक्ति जब विरक्त होकर सच्चाई से घर छोड़ेगा तो मम को तोड़ देगा यह मेरा परिवार है यह मेरा धन है यह मेरे खेत हैं और यह मेरा संबंधी है यह सब ममत्त टूटेगा तभी तो घर छोड़कर सन्यास लेगा इतने से उसका बहुत बड़ा काम हो जाता है अब उसका एकमात्र कर्तव्य है शरीर के साथ जो अहम का संबंध है उसको समाप्त करना सन्यासी का मुख्य कर्तव्य यही है कि इसी के लिए सन्यास लिया जाता है यदि इसे नहीं किया तो जो अहम बचा रहेगा वह फिर मम को बना लेगा जड़ रहेगी तो वृक्ष फिर फैल जाएगा सन्यासी के लिए जो धर्म अपेक्षित हैं उन्हें शास्त्र ने कह दिया कोई परिग्रह मत रखो परिव्रजन करो अथवा एक स्थान पर रहो तो वेदांत श्रवण करो तद्यावसरम किंचित काम बनागपी आसुपतेरा मृते कालम नयेद वेदांत चिंतया योगवाचित प्रतिदिन उठने से लेकर सोने तक ऐसा मृत्यु पर्यंत निरंतर वेदांत चिंतन में लगे रहोगे तो जीवन में कामादि का अवसर नहीं आएगा तत्चित तत्कनमोनम तत्प्रबोधनमे एक पर ब्रह्माभ्यास विदुर्बुआ पंचदशी परमात्मा का ही चिंतन करे उसी का ही कथन करे परस्पर उसकी ही चर्चा करे इसको ही विद्वजन श्रेष्ठ ब्रह्माभ्यास जानते हैं तम पदार्थ विवेकाय संसर्वकर्मण श्रुत्या विधीयत तस्मात्वत्यागी तत् पति पतितो भवे यति धर्म संग्रह तव पदार्थ के विवेक के लिए सन्यास लिया जाता है यदि उसको छोड़ देता है तो मुख्य लक्ष्य से पतित हो जाता है और उसका लक्ष्य दूसरा हो जाता है मैं सन्यासी की बात कह रहा हूँ ज्ञानी की नहीं क्योंकि ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है परंतु जो विविधिसु सन्यासी है उसका कर्तव्य है कि वह वेदांत का चिंतन करे प्रणव जप करे और ममता एवं अहमता का त्याग करे संक्षेप में हमने सन्यास धर्म बता दिया जिज्ञासा क्या जीव मुक्त हो सकता है यदि हो सकता है तो क्या सन्यास उसका प्रधान उपाय समाधान क्यों नहीं हो सकता जीव मुक्त हो सकता है इसीलिए तो शास्त्रों में इसके लिए अनेक साधन बताए गए हैं मुख्य बात यही है कि जीव एकमात्र मोक्ष चाहता है अथवा नहीं यदि चाहता है तो जगत की वासना टूट जाएगी अब इसका एक ही मुख्य लक्ष्य रहेगा आत्मदर्शन अर्थात मोक्ष इसी का नाम सन्यास है यही मोक्ष का प्रधान उपाय है